क्या है मुद्दे की बात आप लोग बताओ क्या मैं हुँ मैं हुँ लगा दियो यार छोड़ो मैं को बताओ मुद क्या एहसास किसका एहसास अभी हो, हो गया ना एहसास एहसास वहसास अगल हो गया एहसास मैं हूं मैं हूं कितना करोगे मैं हूं मैं और बताओ कुछ हाँ। अरे जल्दी बोलो।, कुछ बोलो हाँ कुछ बोलना भी नहीं है फिर भी बोलना है वह हो गया ना कितना है है करोगे है तो उसको फिर कितना बार है बोलोगे है हूं हो गया ना भाई है हूं मैं एहसास प्रतीति ज्ञान अचापद पीड़ा।, पीड़ा कैसे बोलोगे यार शरीर की पीड़ा पीड़ा मन की पीड़ा। अरे नहीं यार आत्मा से नीचे बात नहीं करना अब आत्मा परमात्मा भी बहुत हो गया कुछ फ्रेश यूनिक लाइव मौन भी हो गया साइलेंस भी हो गया प्रतिति भी हो गया ज्ञान तो हो ही गया है बुद्धत्व भी हो गया वन्यस भी हो गया है एकाकार वाला तो हम करा ही डाले अनंत भी हो गया राम पे भी हो गया है कृष्ण पे भी हो गया है शिव पे भी हो गया है सत्संग नारायण पे भी हो गया है चैतुश्लो की भागवत हो चुकी है अब बोलो अरे बोलो हा नारायणी पे।, पे हो गया ना यार दुर्गा पे हम बोले मां दुर्गा पे एक ही बात है ना नारायणी जगदंबा इस पे तो हम कर चुके हैं सत्स अब बताओ और शिव पे भी हो गया है सारे कीमती जो पॉइंट्स हैं सब पे सत्संग हुए हैं बहुत सुंदर सत्संग हुए हैं वो अद्भुत अलौकिक है लेकिन अभी इस मोमेंट के लिए कुछ अल्टीमेट चाहिए हम्म हो गया है ओमकार का तो मैं कराया तो अभी ये सब को हटा दो मैं को भी हटा दो आत्मा परमात्मा सब हटाओ जो भी अभी तक अनुभव हुआ उसको भी हटाओ हटाओ हा पुराना कोई बात ही नहीं करेगा जो भी जाने सोचे समझे और नहीं जाने नहीं सोचे नहीं समझे उसको भी हटाओ ना समझी को भी हटा दो समझदारी को तो आप हटा ही दिए हो ना, ना समझी को भी हटा दो आत्मा परमात्मा सब हटाओ आउट असली चीज नैकेट है क्या है नैकेट और ये सब वस्त्र है। आत्मा परमात्मा जीव भाव भगवत भाव ज्ञान प्रेम सब को हटा दो बिल्कुल फेको निकाल के जो भी अभी तक सुने हो समझे हो जाने हो अनुभव किए हो सबको एक बार में ऐसे हटा दो और अभी छटा दो दिगंबर हो जाओ सब कुछ जानते हो और कुछ नहीं जानते ये दोनों को हटा दो प्रतिति को एहसास को ज्ञान को हटाओ प्रेम प्रेम भक्ति वगैरह उसको बिल्कुल हटा दो जो कुछ भी आपने अभी तक अनुभव किया जाना नहीं जाना सब को हटा दो नैकेट मीन्स नैकेट ये आकाश नेकेट है ना इसको भी हटाओ ये पांचों तत्वों को हटा दो सब कुछ हटा दो आल डिलीट टोटल क्लीन हटाने का जो प्रयास कर रहा है उसको भी हटा दो हटाने को भी हटा दो मिटाने को भी मिटा दो अब सब समाप्त हो गया है सब प्रलय में विलीन हो गया है लय हो गया है को भी मिटा दो समाप्त को भी समाप्त कर दो हटा दो सब वस्त्र कोई अदरनेस नहीं कोई वन्नेस भी नहीं, नहीं, भी नहीं। totally naked घनता से भी मुक्त मुक्ति से भी मुक्त और उसके बाद जो है उससे भी मुक्त जो भी अभी लग रहा है उसको फेंको तुरंत उतारो और फेंको अभी फेंको yes सभी प्रणान प्रेंग प्रेंग